श्रीमद्भगवदीता गीता गीता है, दो का सार सार्श्लोक संख्या अठावन से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभरणारिवक्तिदान स्वामीन के संस्थाचार्य के द्वारा ओम ज्ञान मीरां ज्ञाजनशलाक चक्षुरोन्मीलिता तस्में श्रीगुरव नम श्री, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित यन भूतले स्वयं रूप कदम ददाती तो यहाँ पे उदाहरण देकर के भगवान समझा रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा है उसकी स्थिति कैसी होती है कुछ लक्षण बताए पे एक उदाहरण कछुए का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि कैसे वो आसक्त नहीं होता है यदा संहरते चाय कुानी व सर्वश इंद्रिया इंद्रियार के व्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिस प्रकार से कछुआ है तो वो जब काम पड़ता है तो अपने हाथ पैर और मुख बाहर निकालता है और बाकी अपनी पीठ के अंदर छुपा देता है उसी प्रकार से जब भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो एक शुद्ध भक्त अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है उसमें वो सक्रिय हो जाता है और जब इंद्रिय तृप्ति का अवसर आता है वो तो भयजनक है जैसे कछुए को भय लगता है तो अंदर ले लेता है इंद्रिया ऐसे ही वो इंद्रियों को निष्क्रिय कर देता है जब इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलता है तो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है तब उसकी इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त नहीं हो जाती आकर्षित नहीं हो जाती जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के, के भीतर कर लेता है उसी तरह जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके किन्तु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं यह है उत्तम यह है उत्तर इस प्रश्न का की कि योगी किस प्रकार स्थित होता है इंद्रियों की तुलना विशेल्य सर्पों से की गई है वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता शास्त्रों में अनेक आदेश है उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो के संबंध में है उनमें से कुछ आदेश करो तथा कुछ आदेश ना करो के संबंध में यदि जब तक कोई इन करो करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता तब तक उसका कृष्ण भवन अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है इसी प्रकार कृष्ण भावना भावनाभावित व्यक्तियों की इंद्रिया भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाए जाता है अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्मा द्वारा प्रस्तुत दृष्टान के अनुरूप है जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है पुनरावृत्ति करने के लिए कि भगवान ने पूरा सब भगवदगीता का मुख्य संदेश बताते हुए आत्मा और शरीर के बीच भेद बताते हुए पहले आत्मा शरीर के बीच भेद बताया फिर आत्मा का के लिए कार्य करना चाहिए तो पुनर्जन्म है ये बताया तो पुनर्जन्म में हम किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते उसके लिए पाप पुण्य है तो इसलिए का, कार्य करने के विषय में बताया कि आ, अर्जुन को बताया कि यदि तुम पाप पुण्य सोच करके भी इस जीवन के पश्चात भी लाभ की सोच रहे हो तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करके स्वर्ग लोग जाता है और इस जीवन के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर युद्ध करके यदि जीत जाओगे तो ये पृथ्वी पृथ्वीलोक का भी भोग करोगे मर जाओगे तो स्वर्ग लोग का भोग करोगे इसलिए भोग की दृष्टि से भी युद्ध करना सही है फिर कर्तव्य के विषय में बताया कि चलो तुम मानते हो कि भोग तुम्हारे लिए मुख्य नहीं है लेकिन कर्तव्य मुख्य है क्या करना चाहिए तो कर्तव्य के हिसाब से भी क्षत्रिय के लिए युद्ध में लड़ना लड़ने से बेहतर और कुछ नहीं है ले कर्तव्य दृष्टि से भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए और कर्तव्य दृष्टि से तुम कार्य करो विशेष रूप से कृष्ण भवन में कार्य करो ये बुद्धि योग वहाँ से भगवान बताना शुरू करते हैं कि तुम लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा ये नहीं सोच करके कार्य करो केवल मेरी संतुष्टि के लिए जो निर्गुण याथवा भक्ति कार्य है या तो सत्वगुण में कार्य करने के लिए कार्य करते रहे हो अपने कर्तव्य की तरह तो उस प्रकार कार्य करो ये बताया भगवान ने तो उसको बताते बताते फिर भगवान बता रहे हैं कि वो जो बुद्धि योग में कार्य करने से क्या लाभ उत्पन्न होते हैं क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं उसके लाभ बताए उसके परिणाम बताए और जो नहीं करता उसका क्या तो वो सब बताए तो अल्टीमेटली बावन श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो इस प्रकार से कार्य करते करते जो बुद्धि योग में से कार्य करता है वो बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग में कार्य करता है उसकी जो बुद्धि है वो इस भौतिक जगत के जंगल से छूट जाती है मोह से छूट जाती है मोह रूपी जंगल से छूट जाती है और उस समय वो श्रुति वेदों के नियमों से परे हो जाते हैं और उनकी जो बुद्धि है वो समाधि में पूरी तरह से स्थित हो जाती है समाधा वचला बुद्धि तदा युगम और समाधि अर्थात भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियोजित हो जाती है अभी उसकी बुद्धि कहीं और जाएगी नहीं केवल भगवान की सेवा नहीं लगेगी तो ये समय में वो वेदों के नियम से परे हो जाते हैं तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा कि क्या बोल रहे हैं भगवान आप ऐसा करेंगे तो सब लोग बोलेंगे मैं तो वेदों के नियम से परे हूं हूँ समाधि में हूँ तो इसलिए आप हम हमको बताइए कि समाधि में जो व्यक्ति है उसकी क्या लक्षण हैज्ञा से क्या भाषा उस क्या कैसे बोलता है उसकी भाषा क्या होती है वो कैसे बैठता है कैसे चलता है ये सब लक्षण बताए ताकि पता तो चले किन कौन, कौन वो स्थिति में नहीं तो सब लोग बोलेंगे हम समाधि में वेद के नियम का पालन नहीं करे तब भगवान ये उत्तर के रूप में ये सब श्लोक बता रहे हैं जिसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो समाधि में है उसके लक्षण बता रहे हैं जो शुद्ध भक्त है उसके लक्षण बता रहे हैं तो फिर भगवान ने कहा कि जो सभी मन से उत्पन्न सभी प्रकार के कामों को पूर्ण रूप से छोड़ देता है प्रजाति प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान समाधि में चले जाते हैं शुद्ध भक्त को समाधि में स्थित बताते हैं और ऐसा नहीं है कि हर एक जो निराकार निर्विशेष पे समाधि लगाया बैठा है वो शुद्ध भक्त थोड़ा ऐसा जरूरी नहीं है शुद्ध भक्त तो समाधि में ही होता है क्योंकि तो समाधि की अलग अलग अवस्था एक निर्विशेष निराकार में लीन होना चाहता है वो व्यक्ति भी तीनों गुणों से परे होकर के समाधि में हो सकता है लेकिन वो कनिष्ठ समाधि उत्तम समाधि है भक्त की क्योंकि वो जीव की वास्तविक स्थिति है भगवान की शुद्ध भक्ति करना प्रेम भक्ति सेवा में लगना नु? तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो हमेशा जो सभी प्रकार के कामों को छोड़ करके पूर्ण रूप से इसने छोड़ दिए हैं मन से उत्पन्न उन्होंने सभी प्रकार की काम आसना छोड़ दी है और मात्र और मात्र भगवान की सेवा में ही अपने मन को लगा करके संतुष्ट है आत्मनिय आत्मनातुष्टा वो स्थित प्रज्ञा कहा जाता है तब उसको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है जब कोई ये अवस्था में पहुंचता है उसके लक्षण फिर बता रहे हैं कि वो दुख में डिस्टर्ब नहीं होता है अनुद्विग्न नहीं होता है और सुख में सुख भोगने की इच्छा नहीं होती उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख है सुगत उसको इच्छा नहीं होती कि मैं सुख भोग लो और वित्त राग क्रोध और राग अर्थात भौतिक आसक्ति भय मतलब भौतिक भय और क्रोध को पूर्ण रूप से उसने त्याग दिया है उसको वो है। सुख कितना भी आ जाए उसमें विचलित नहीं होता है दुख कितना भी आ जाए विचलित नहीं होता है जैसे बंदर वाले सुदामा विप्र तो पहले वो बहुत दुख में थे तो भी उनका तो भजन चल रहा था कोई समस्या नहीं थी उनको बाद में भगवान ने इतना बड़ा राज दे दिया महल और सब फिर भी उनका भजन ऐसे ही चल रहा था वो सब भगवान की शाव में लगा रहे दुख दिया तो भी भगवान के शव में लगाते हैं सुख दिया की तो भी भगवान के ऐसा व्यक्ति सोचता है कि जब दुख आता है तो वो सोचता है कि मैं तो इससे काफी ज्यादा दुख मिलना चाहिए था मुझे गला कट जाना चाहिए था उसकी जगह केवल उंगली कटी या केवल कुछ पैर में पतरा लग गया वो भक्त ऐसा सोचता वो ऐसा नहीं सोचता मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ मेरे पैर में पतरा कैसे लग गया भगवान है कि नहीं है मुझे रक्षा नहीं की ऐसा नहीं सोचते वो क्या सोचते हैं वो क्या समझते हैं वो क्या अनुभव करते हैं कि मेरा तो गला कट जाना चाहिए था लेकिन भगवान ने कृपा हुए कि कल पतरा लगा दिया पेड़ में दो दिन में ठीक भी हो गया तो वो ये सोचते हैं और यदि कुछ सुख आता है तो वो सोचते हैं कि मैं तो इतना सारा दुख का भागी हूँ दुख दुख मेरे भाग्य में है फिर भी भगवान ये सुख भी दे रहे हैं तो इसलिए मैं और अच्छे से भगवान की सेवा में लगूंगा सुख का अवसर आया है तो मेरे पास ज्यादा वस्तु है भगवान की सेवा में लगाने के तो और अच्छी तरह इस तरह से वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है जो भी सुख दुख आता है वो उसका अपने कर्म से उत्पन्न मान करके आत्मकृतम विपाकम तो इस तरह से वो भगवान के सामने लगा रहता है और इस तरह से जब अच्छा शुभ प्राप्त होता है तो उसे हर्ष नहीं होता है और अशुभ प्राप्त होता है तो उसकी निंदा नहीं करता है या तो उसे द्वेष नहीं करता है किसी भी व्यक्ति से हमको अशुभ प्राप्त होता है हम उसको द्वेष करते हैं ना मुझे ये कर दिया तुरंत घृणा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं वो वो सोचते हैं जो प्राप्त है वो वो तो केवल एक माध्यम है व्यक्ति ये सब चीज देने के लिए। वास्तव में तो मेरे मेरे कर्म के कारण ही पास आ रहा है मैंने ऐसे काम किया है इसलिए मुझे ये सब हो रहा है इस प्रकार से सीतदी मुनि सोचता है फिर आज का श्लोक है येदासमहरते चाय कुछ तो उदाहरण से समझा रहे हैं श्रीदी मुनि की स्थिति कि वो हमेशा भगवान की सेवा में ही लगा रहता है इसलिए जब भगवान की सेवा का मौका है तो इंद्रिया बाहर आएगी यदि तो इंद्रिय तीर्थ का मौका आता है तो इंद्रिया निष्क्रिय हो जाती है समझ में इसलिए हमको साधक का अवस्था में ऐसा फोर्सफुली करना पड़ता है क्योंकि साधक अवस्था में स्थिति क्या है जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तो इंद्रिय बाहर आ जाती है बहुत एक्टिव हो जाती है सक्रिय हो जाती है आ, भी करेंगे, तो उसको उधर से रोक करके अंदर खींचना पड़ता है और जब भगवान की सेवा का मौका आता है तो अंदर चली जाती है फिर उसको खींच के बाहर निकालना पड़ता है तो ये साजक अवस्था हमेशा है लेकिन जो सिद्ध अवस्था है जो शीत की बात की है तो उनकी इंद्रिया स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए बाहर आती है और अपनी इंद्रिय तृप्ति का मौका आता है अंदर चली जाती है इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बताया है उनसठवे श्लोक में कि उनके लिए क्यों ऐसा होता है क्योंकि विषय अभी निवर्तन निराहार परम दृष्टि निवर्तें विषय तो होते हैं इंद्रियों के विषय तो होते ही जो हमें कोई योगी है साधक है योग साधना कर रहा है या साधक भक्त हैं तो क्या होता है इंद्रियों के विषय तो हमेशा आजू बाजू होते हैं लेकिन वो इंद्रियों के विषय से संपर्क नहीं करता है। उसको निराहार रखता है इंद्रियों का विषय इंद्रियों के लिए आहार है तो उसको निराहार रखता है उसको देता नहीं है फास्टिंग करवाता है इंद्रियों को उपवास कराता है लेकिन ये जो है योगी सितिदी मुनि तो वो उपवास की तरह नहीं रखता है उसका तो रस ही चला गया है रसा रसवर्जन रसोपय परम दृष्टान उसने परम रस की प्राप्ति कर ली है उत्कृष्ट रस भगवान की सेवा का जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का जो रस है उसका अनुभव उसको हो गया है इसलिए जो निकृष्ट रस इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाने का वो रस उसे पसंद नहीं है तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वो अच्छा रस नहीं होता है जो पसंद नहीं वो रस आता है तो इंद्रियां अंदर चली जाती है और जो उत्कृष्ट रस की प्राप्ति होती है तो उसमें इंद्रियां बाहर आ जाती है इसलिए उसके लिए स्वाभाविक रूप से होता है देहादारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यो को बंद करने पर वह भक्ति के भक्ति में स्थिर हो जाता है जब भक्ति का उत्तम रस अनुभव होता है तो फिर यह इंद्रिय तृप्ति उसको आकर्षित नहीं करती है तात्पर्य जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव हो है विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध प्रति प्रति प्रति लगाना किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्कृति की जाती है जिसमें नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह सकती रह जाती तो आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी ज्ञानी नवदीक्षित अल्प ज्ञानी के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी ठीक है जब तक कृष्ण भवना में रुचि जागृत नहीं हो जाती और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती तो इसलिए हम सब पे लागू होते हैं ये विधि रूप बता ऐसा प्रतिबंध तब तक ठीक है जब तक कृष्णा भवन में रुचि जागृत नहीं हो जाती तो हम सब के लिए ठीक है ये प्रतिबंध के नहीं है ठीक ठीक है आप तो भक्त हो रुचि जागृत नहीं हुई है ना नहीं तो पतरा लगने पे जब पैर इतना दुख रहा है मंगल आरती नहीं जा पा रहे हैं तो मंगल आरती के समय घर में उठ करके रोते होते आज मंगलारती नहीं जा पाया क्या करूं भगवान कुछ करो जल्दी पेड़ ठीक करो या तो व्हील चेयर में आ जाते। इतनी है कि उसको छोड़ नहीं सकते लेकिन हमें ये स्वाभाविक रुचि नहीं है हम तो ये होता है कि अच्छा वन बीमार हो गया मंगलारती दो दिन नहीं जाना पड़ेगा सोता रहूंगा सुबह में होता है ना ऐसा होता है आपकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ तो ये दिखाता है कि रुचि नहीं है <laughs> तो तब तक फिर नियमों की आवश्यकता है भगवान ने क्या कहा पहले कि जब ये मोह से छूट जाएगा इस मोहरूपी जंगल से तो उसको शास्त्रों की जरूरत नहीं है शास्त्र में क्या है नियम है विधि निषेध रूपी सही ये करो ये मत करो तो नियम क्यों रखने पड़ रहे हैं क्योंकि नियम नहीं रखेंगे तो कोई मंगलाती भी नहीं जाएगा कुछ भी नहीं करेगा और इंद्रिय तृप्ति करता रहेगा इसलिए नियम इसलिए है कि इंद्रिय तृप्ति में लगने की जो हमारी मतलब जब कछुए के अंग बाहर आ जाते हैं गलत जगह पे तो उसको मार्कर के अंदर भेजो वापस और जहाँ पे लाने हैं बाहर वहाँ पे खींच करके बाहर लाओ तो विधि खींच करके बाहर लाती है निशेद मार्कर के अंदर डालती है अंगों को तो ये हमारी स्थिति है लेकिन जब वो कछुआ वास्तविक स्थिति में आ जाएगा अपनी तो विधि निष्ठ की जरूरत नहीं पड़ेगी उचित करवाने के लिए उसको जैसे कोई बीमार हो गया तो उसको बहुत आना तो तो उसको उसकी भी नहीं पड़ी है ना तभी अनुन तो तो तो नहीं होगा अवंती ब्राह्मण की कथा सुन लो <laughs> उसके ऊपर लोग थूकते भी है तो उसको कोई वो दिख, नहीं वो सब तो तो मतलब तो प्रयास, तो, हाँ। प्रयास प्रयास कोई करेगा तो बात अलग है यहाँ पे बात हो रही है कि रुचि की बात हुई थी तो प्रयास तो वो भी करना चाहिए कि हमको वो सहन हाँ प्रयास में तो वो भी सहन करने का प्रयास करना चाहिए सीखने का नहीं होता वो करके सीखे जाता है क्लास में बैठ करके सुन के तो केवल आइडिया मिलता है सीखा तो करके जाता है किसी उसके सिखाने पे नहीं सीखा जाता करके तो यहाँ पे एक बात बताए परम दृष्टि निवर्तते उचित रस की प्राप्ति होने पर निच नितर रस छूट जाता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इंद्रिय तृप्ति से धीरे धीरे छुटकारा पाने के लिए आसक्ति से यदि हम कृष्ण भवन अमृत की जो क्रियाएं हैं खासकर जो डायरेक्ट क्रियाएं हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदन ये सब डायरेक्ट क्रियाएँ हैं जप करना कीर्तन करना मंगल आरती में गाना उसमें जोर से नाचना प्रसाद ही ग्रहण करना एकादशी व्रत पालन करना इत्यादि जो सीधी क्रियाएं हैं भक्ति की श्रवण करना कक्षा में आना और समझने का प्रयास करना क्या भगवान कह रहे हैं हमारे लिए गुरु की सेवा करना भगवान की सेवा में लगना ये जो सब डायरेक्ट क्रियाएं हैं भक्ति की वो करने से एक उच्चतर स्वाद प्राप्त होता है जो जिहवा पे नहीं होगा बस तो प्रसाद में जीवा पे मिलता है स्वाद लेकिन एक उच्चतर रस की प्राप्ति होती है इसके कारण इंद्रिय तृप्ति का जो वेग है उसको छोड़ने में आसानी होती है, वो हमको मदद करता है ये रस उच्चतर रस की प्राप्ति हुई तो नीचतर रस छोड़ने में इतनी समस्या नहीं होती जैसे जैसे जैसे उच्चतर रस की हमको ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति होती जाती है ऐसे ऐसे नीचे वाला जो रस है वो छूटता जाता है तो हम इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे लेकिन यदि हम उच्चतर रस नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उससे नहीं छूट सकते बिस्तर रस छूटेगा नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए रोज आरती में आना रोज कीर्तन करना कीर्तन में गाना कीर्तन में नाचना कक्षा में आना समझने का प्रयास करना भगवान क्या बोल रहे हैं प्रहु क्या बोल रहे हैं भक्तों की सेवा करना भक्तों का अपराध नहीं करना ये सब वस्तु हमारी चलती रहनी चाहिए रोज ये यदि नहीं चलती है तो फिर हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम इंद्र तृप्ति से छूट पाएंगे तो जब तक इंद्रिय तृप्ति से नहीं छूटेंगे तब तक आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने का तो अर्थ ही प्रश्न ही नहीं है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु परम दृष्टा निवर्तते। ठीक है यहाँ तक तो रखेंगे कल इससे आगे नहीं तो प्रश्न है? से, अभी इधर कहीं का ही पासवतम इससे रिलेटेड नहीं देखी जाए शिवन भगवदगीता ऐसा